ओम, ओम। कभी ऐसे निकलता उनके सरदार कुछ कुछ हो गया हुआ क्या हुआ बोले आपके शरीर से आवाज आता है तो वो समय तो प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज कॉलेज लाहौर के डे में थे तो सब छोड़ छाड़ के हिमालय गए थे ध्यान प्राणायाम करते तो फिर वो निकलने लगा तो नींद में सोए थे वो बम निकलने लगे शरीर तो सरदार पूरण सिंह घबराया वो जगा दिया उनको बोले तुमको कुछ हो गया बोले क्या हुआ बोले तुम्हारे शरीर से उम निकलते तीर्थ तो राम खूब नाचे कि अब हम तीर्थ राम प्रोफेसर नहीं रहे अब तो हम राम तीर्थ हो गए जहां जाएंगे वहां तीर्थत्व तो आ जाएगा ऐसे हमारे एक मित्र संत थे लाल जी महाराज अपने आश्रम में भी आए अभी सभी शांत तो अहमदाबाद से पंद्रह किलोमीटर दूरी पर उनके गुरु का आश्रम है पंद्रह बीस किलोमीटर अपने आश्रम से वरसोड़ा में आश्रम वालों को बोल के गया कि मैं जाता हूं और मेरे को उपवास है रात को चंद्रमा को देख के फिर भोजन करूंगा अब मेरे भोजन की चिंता नहीं करना नदी किनारे गए तो उनके गुरु थे माधव तीर्थ जी पहले मधुबाई थे फिर संन्यास लिया तो माधव तीर्थ जी अच्छे वेदांत के का कहाँ गए लाल जी मा बोले ऐसा बोल के बोले नहीं उनको बुलाओ लाल जी महाराजा है अब उनको गुरु जी को पता था कि उनको उपवास है चंद्रमा का दर्शन करके फिर खाएंगे बोले चलो मेरे साथ वहां भोजन करने जाना है आमंत्रण है तो गुरु जी बोले तो गए गए तो वो जिस घर के घर में गए गरीब माई थी भैंस भैंस थी उसको तो भैंस की जो बछिया थी ना उसको ढका हुआ था कंता उसका कंता उतारा और जरा झाड़ा और वो बिछा के दे दिया लालजी महाराज और उनके गुरु बैठो वापिस बैठो उधर उसमें गोबर की भी बुआ और वो माई ने कहा अच्छा तुम आ गए भोजन करने बैठो एक थाली लाई थाली के ऊपर कटोरा ऊंडा पड़ा था महाराज ने कटोरा उठाया था नीचे ढकी हुई रोटी थी बाजरे की आदि जी महाराज को दिया बोले खाओ आदि खुद खाई अब आश्रम में तो सब भोजन बना बनाया है तो दोपहर वाली माई के पास आए भोजन करके रास्ते में बोला के देखो तुम तो गए उपवास करके भजन करने के लिए तो अपना भला करने लेकिन ये माई का भला कैसे हो माई का भला करने का भी अपने को संतोष होता है ना और तो बिचारी अन पढ़ है श्रद्धा है मेरे यहां महाराज भोजन करो बोल दिया महाराज में जो मिला खा लिया है माई की श्रद्धा लेकिन माधव तीर्थ की क्षमता कैसी और तत्वों को पहचानने की सूक्ष्मता कैसी लालजी महाराज का भी समर्पण कैसा उपवास है आज ही रोटी बाजरी की खाए गुरु चल, वो तो फिर उन्होंने बताया हो लालजी महाराज ने तो मैंने सत्संग में बात कर अभी और इसी प्रसाद में छपेगा कभी तो कभी ऐसे प्रसंग आते कि चलो आजकल के वक्ताओं को ताजुब लग जाए कि कैसे कैसे सन वो जो भैंस के बछिया को ढका हुआ था टाट वो टाट उठाया माही और झटका और बिछा के दिया बैठ दो हम आ गए जिमने को बहुत अच्छा क्या महाराज आज था। ले आए थाली में कटोरा बड़ा होता वहां कटोरा से ढकी हुई कर रोटी थी आधी उस तक याद मेरे भाई को प्रसन्न था कोई फरियाद नहीं क्यारे मेरे आश्रम में तो दाल भात रोटी चाक तैयार था कहा इधर आके पड़े बुढ़िया क्या भोजन कराती ऐसा नहीं फरियाद है बहादुरी तो है अनुकूलता में तो सब प्रसन्न रहे सम रहे लेकिन प्रतिकूलता में भी समता बनी रही है बड़ी बहादुरी है और प्रतिकूलता प्रतिकूलता पैदा करके सम रहना अलग बात है और प्रतिकूलता आए और सम रहना और, और बढ़िया बात है अपने तरफ से पांचों तरफ वो अग्नि जलाकर बैठ गए चलो अपन सम होते हैं अथवा सर्दियों में बर्फ रख के बैठ गए चलो सर्दी गर्मी में सम है ये अलग बात है लेकिन सर्दी पड़े तो गुजर जाएगी गर्मी आए तो गुजर जाएगी सहज में जो आए उसमें सम रहे वो और बढ़िया है पंचाग में ताटना बर्फ में बैठना सर्दी गर्मी में सम होने का अभ्यास करना ये ठीक है लेकिन सहेज में सम हो बड़ा बढ़िया बात परमात्मा तत्व सम है इसके पांच भूतों में और भौतिकों में भी क्षमता है अभी जो सुनते हैं ना उच्च सत्संग फिर उसका मनन करो उसमें स्थिर हो बस कठिन नहीं है प्यास हो जाए ना तो आदमी उसी में लगेगा घरों तो में समाज में तो फिर बाहर के वातावरण में आदमी फिर टिकता नहीं इसीलिए एकांत चाहिए जैसे पढ़ाई के दिनों में एकांत एक चाहिए ऐसे साक्षात्कार के दिनों में साधना के दिनों में थोड़ा एकांत एक वो अभ्यास के लिए एकांत एक और खाए पिए और एकांत एक एकांत करता रहो ऐसा नहीं एकांत एक है तो एक ईश्वर में वृत्तियों का अंत करे खाना पीना बोलना देखना सुनना सुनना सब कम कर जाए फिर उसी में लग जाए चालीस दिन में तो कहीं पहुंच जाए चालीस साल संसार की मजदूरी करने में वो नहीं मिलेगा जो चालीस दिन तक पता से करने में मिले ऐसा है हमने अनुष्ठान किया था चालीस दिन का बहुत लाभ है अब फीक करने का विचार है इन ये प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम वाले सब एक पूनम है हमारे लिए जंझटबंदी चालीस दिन प्रांत में बैठे कई जगह पूनम पूनम लोगों को तो फायदा होता मेरे को तो घाटा ही घाटा समय शक्ति फिर ये वस्तु लो दो बांटो सब दुकानदारी दुकान चालू करा देती मेरे को क्या लेना है इनसे मेरे कोई जरूरत नहीं कोई चीज वस्तु तो के ऊपर किसी की जरूरत नहीं कोई भावाई भवाई की कोई जरूरत नहीं मेरे अपने आप में पूर्णता है इंद्र इंद्रदेव भी आके कुछ देना चाहे तो मेरे को नहीं चाहिए उनका खजाना मेरे को कुछ दे देगा तब मेरे को कुछ मिलेगा ऐसा नहीं, नहीं मेरे को अपने आप गुरु के कृपा से समझ आ गई कि जो क्या है बस जो है सो है इधर जाएंगे तो सुखी होंगे इधर करेंगे तो सुखी हुआ ये मिलेगा तो सुखी होगा ये देव को भी चलेगी संसार के आशक्ति मिटाकर आत्मा ज्ञान में आ जाए बस परमात्मा में आ रहा तो आसक्ति मिटेगी आशकते मिटेगी तो परमात्मा में स्थिति आसानी बस खाने पीने को थोड़ी मना है मंत्र जापम दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति वेद प्रकाश नवदा भक्ति में ये पांचवा पौड़ी है प्रथमा भक्ति संतन कर संगा दूसरवती मम कथा प्रसंग तीसरा भक्ति अमान चौथी भक्ति चल कपड़ छान के कहे मम गुणगान पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति ये तो नवधा भक्ति में पंचम भक्ति मंत्र जाप बहुत उत्तम साधन है लेकिन इस उत्तम साधन में जापक को फिर अर्थ में शांत होना होता है ऐसे सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम शिव हम शिव हम या राम राम राम राम राम जबते जबते जबते जबते जबते एक प्रकार की चित्त की ऐसी ऊंची दशा भी बन जाती तो आनंद आने लगता है का आकर्षण मिटने लगता है इसमें धारणा बनती है ध्यान बनता है रस आता है लेकिन साधक को चढ़ाव उतार होते रहते हैं। है तो एक ऐसी दशा है तो वहां जो वहां सत्संग की जरूरत पड़ती है कि भाई ये सोहम सोहम शिवहम शिवोहम ये शिवो जब हो रहा है उसको जानने वाला दृष्टा तो जब वाणी करती है चित्त करता है चित्त को वाणी को देखने वाला चित्त और वाणी से निरा है वो ही मैं सोहम हूं तो सोहम माना सर्वत्र भरपूर चैतन्य परमात्मा जैसे कल शाम को सत्संग बताया था कि पहले सच्चिदानंद शिव स्वरूप ब्रह्म परमात्मा थे बहुत से एक हम में से बहुत बने तो जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति ऐसे परमात्मा परमात्मा की शक्ति ये प्रकृति प्रकृति से पांच भूत बने पांच भूतों से ये सब पांच भौतिक खेल बना तो सब में वो परमात्मा सत्ता उत्पूत है शरीर बनता है बदलता है लेकिन चैतन्य वही का वही सोहम शिवोहम वैसे घड़ा बनता है फिर कभी खाली होता है कभी भरता है लेकिन आकाश जो का क्यों ऐसे ही में सोहम स्वरूप आकाश की नहीं ही व्याप रहा शांत हो जाएगा फिर सोहम सोहम सोहम सोम रटना का फल मिल गया अभी जो रट रक, हैं बहुत अच्छी बात युसी महाराज के बारे में कल बताया था इनका तो इनके जब बंद करे तो बंद होता ही नहीं चालू होता इनका जब उससे संतुष्टि भी होती तुष्टि भी होती है लेकिन उसके बाद की भूमिका ये है राम कृष्ण को भी होता था नरेंद्र को भी ऐसा होता था दौड़ जाते थे भाग जाते थे घबरा के आते बोला कि नरेंद्र को कुछ हो गया दौड़ रहे भाग रहे बोले अपने आप शांत हो जाएंगे कभी महाराज जब भी भाग रहे थे कई बार ऐसा भागते लेकिन ये शांत अवस्था आ जाती चैतन्य महाप्रभु को भी होता था उन्मनी अवस्था का दो उन्माद कह दो और तुष्टि दोनों साथ में कभी तो रहता मैं पूर्ण हूं बस गया सब कभी बोलता है मेरे को ऐसा तो अभी चित्त के साथ संबंध है तो चित्त कभी रजोगुण में होता है कभी सत्यों में होता है तो तुष्टि होती है और रजोगुण में या तमोगुण में आया तो फिर असंतोष होता है तो प्रकृति के अंतर्गत है और प्रकृति में तो परिवर्तन होता रहता है लेकिन उस परिवर्तन को जो जानता है वो आकाश रूप आकाश की तरफ नजर रख खुली पता है ना महाराज महाराज सुन रहे हकाश हाँ। के तरफ खुली नजर रख के सोहम शिवो मना आकाश रूप मनोबुद्धि अहंकार अचित नि मैं मन नहीं हूं बुद्धि नहीं हूं चित्त नहीं हूँ अहंकार नहीं हूं सोहम शिवोह आकाश रूप हम शांतो हम आकाशु पुआ। तो इससे साधना पूर्ण हो जाएगी अभी भी इनका चल रहा है जब सुन भी रहे हैं लेकिन जब चल रहा है रोक नहीं सकते अभी अभी गंगा किनारे खूब उछल कूद हो रही थी फिर इनको फिर शांत हो गए ऐसे कई अनुभव होते हैं इनको अभी इस, इससे आगे का कदम क्या है उसके आगे का कदम बहुत सूक्ष्म है सूक्ष्मतम है वहां आकर पूर्णता हो जाती है जागृत चली गई स्वप्न आया चला गया सुशुप्ति आई चली गई लेकिन एक ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं गया बोले सोहम चिरो जागृत चला गया स्वप्न भी चला गया गहरी नींद भी चला गया उसको जो जानता है वो अमर आत्मा है वह शिव स्वरूप है कल्याण स्वरूप है शरीर बीमार होता है तंदुरुस्त होता है तो बीमारी को भी जो जानता है तंदुरुस्ती को जो जानता है वो शिव हम मन में काम आया उसको भी जो जानता है और काम गया उसको भी जानता है वो मैं शिव हूं शिव स्वरूप में रहे तकाम तो की ऐसी क्रोध की ऐसी हैसी लोभ की ऐसी हैसी मोह की असित है रागमो अपितान ति तीक्षव भारत गीता में ये आने वाले हैं, अपाई है और अस्थिर हैं। इनमें बहो नहीं इनसे भोड़ो नहीं इनको गुजरने दो मत महत्व मत दो तो जब दुख होता है बेटा इधर है तो दुख होता है तो दुख होने से बेटे का दुख नहीं मिटता लेकिन दुख हरी हरि को प्रार्थना करके शांत हो जाए और बेटे को सोचने का तरीका मिल जाए समझो बेटा कहीं नौकरी करता है कहीं धंधा करता है या पति या पत्नी उसको उसका बॉस तकलीफ देता है तो बेटे को बोल दो बॉस में छुपे हुए परमात्मा है मेरा मंगल होगा विकास के लिए होता है बॉस के लिए नफरत भी नहीं और डरो भी नहीं और जब भी वो कुछ बोलता है मन में ओम शांति शांति शांति जब करो अपने आप उसके वाइब्रेशन काम करेंगे और माता पिता है बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं मंत्र है वो वो मंत्र जब करके मेरे बेटे को या मेरे को उसको ये कल्याण हो तो कल्याण भी होता है तु जगत चिंता करने के लिए नहीं है चिंतन करने के लिए है चिंता से चतुराई घटे चिंता से चतुराई घटे रूप और ज्ञान चिंता बड़ी चिंता चिंता बड़ी चिता समान, चिंता चिता समान चिंता नहीं करो प्रारब्ध पहले रचाओ पीछे भयो शरीर तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर आपको कहा रहना कब मरना कब शादी करना कब जन्मना कहा जन्मना पहले प्रारब्ध होता है फिर जन्म लेता है प्रारब्ध नहीं है तो मां के गर्भ में आकर भी बह जाएगा वो तो चाहती है गर्भ रखना फिर भी बह जाएगा और कुछ कुछ तो नहीं चाहती और गोली लेती फिर भी गर्भ टिक जाता है गर्भ न रहे ऐसी गोलियां भी लेती फिर भी उसका प्रारब्ध है तो वही बालक जन्मता इसलिए प्रारब्ध पहले रचो पीछे बहो शरीर तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघु चिंतन करो ट्राई करो लेकिन नो टेंशन वरीलेस टेंशनलेस टेंशन लेश, चिंता जब होता है तो आत्मा को सॉल्व को नहीं होता ईगो को होता है मेरा बेटा है इसीलिए चिंता दुनिया के इतना बेटा की चिंता नहीं लेकिन दो बेटा की चिंता है तीन बेटे की चिंता है एक बेटे की चिंता है क्योंकि मेरा है नो no, मेरा नहीं है ईश्वर का है वो अगले जन्म में किसी का बेटा था उसके बाद किसी का उड़ा मेरे शरीर से पसार हुआ तो बेटा तो मेरे शरीर से तो कई बच्चे पसार हुए कितने नाली में चले गए गटर में चले गए तो ममता को दुख होता मेरे को दुख है ऐसा नहीं सोचू तो ममता को दुख होता है तो ममता को सपोर्ट नहीं करूं दुख को सपोर्ट नहीं करूं रिपीट नहीं करू और जब बेटा को अथवा कई बेटियों की शादी हो जाती है और बेटी माँ को बाप को फोन करती चिट्ठी लिखती है ऐसा प्रॉब्लम है ऐसा आंसू ऐसा करती ऐसा करती तो फिर उसके टेंशन में रहती लेकिन उस आंसू ने या कोई प्रॉब्लम जो हुआ उस समय उसको था लेकिन सुनने वाला अभी सुन के कितने दिन तक टेंशन में रहता जिस समय सासू से लड़ी अथवा अच्छा बॉस से लड़ा उस समय जितना बॉस का मन खराब था उतना अभी नहीं सासू से या किसी से भी जो भी कोई प्रॉब्लम होता है तो जिस समय प्रॉब्लम में आमने सामने दुख होता है उतना दुख बाद में नहीं रहता तो ऐसा समझ के अपने मन को थोड़ा ज्ञान से भरना चाहिए भगवान साथ में हो श्री कृष्ण जैसे प्रेमावतार साथ में हो और ज्ञान की कमी है तो अर्जुन रो रहे हैं। लेकिन भगवान ने उस कमी की पूर्ति करके तत्व ज्ञान दे दिया तो अर्जुन का दुख दूर हो गया इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है भगवान मिल जाए सौभाग्य है लेकिन भगवान मिल जाए और सत्संग नहीं मिला तो दुख नहीं मिटता है भगवान मिले तो अच्छा है भगवान नहीं मिलते तो भगवान का सत्संग मिले तो बहुत बड़ा है भगवान मिले और सत्संग नहीं मिला तो अर्जुन दुखित है जब सत्संग मिला अर्जुन का दुख मिलता ऐसे देवी दु देवता सोहम शिवहम शिव मिल जाए प्रचेताओं को भगवान शिवजी मिल गए ओम नमः शिवाय नमः शिवाय खूब रटे और मौन हो गए यहाँ ध्यान किए वर्षों तक शिवजी प्रकट हो गए राजकुमार प्रचेता तुम जवानी में निष्काम निर्लोभ निरहंकार और बन के फल फूल खा के समाधि में हम प्रसन्न है वरदान मांगो तो प्रचेताओं ने राजकुमारों ने भगवान शिव को कहा कि प्रभु आप अगर खुश हैं तो हमको वरदान दो कि भगवान नारायण के हमको दर्शन हो जाए ऐसी कोई साधना बताओ तो भगवान शिव ने विष्णु स्तवन दिया प्रचेताओं को साधना में तो बोले ये साधना करोगे तो भगवान विष्णु प्रकट होंगे थोड़े समय तो प्रचेताओं ने किया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए अब राजकुमारों ने शांता कारम भजगशन पद्मनाभेश्वरम विश्वासारम गगन सदृश विष्णु जी का स्वागत कर भगवान ने बोला वरदान मांगो बोले महाराज हम अपनी इच्छा से तो जो भी मांगते मिली हुई चीज तो छूट जाती आप ऐसा दो कि मांगना ना पड़े जिसमें हमारा परम हित हो आप वही दो हमारी बुद्धि से जो मांगेंगे तो थोड़ा सा होगा आप अपने तरफ से दो <laughs> बच्चा अपनी बुद्धि से मांगेगा तो थोड़ा होगा भक्त अपनी बुद्धि से मांगेगा तो थोड़ा भगवान अपने तरफ से देंगे तो हित कार्य होगा भगवान ने कहा तुम्हारी बुद्धि का तुम्हारे विचार का हम स्वागत करते हैं तुम्हारा सूझबूझ को हम धन्यवाद देते हैं अपनी बुद्धि से नहीं मांगते तो मेरे तरफ से मांगते हैं तो मुझे जो अच्छा लगे जिसमें तुम्हारा परम कल्याण है वही मैं कहूं तो भाई परम कल्याण तो ये है कि देव ऋषि नारद तुमको मिलेंगे और तुमको अपने सोहम स्वरूप का ज्ञान देंगे तत्व ज्ञान शिवहम स्वरूप तो भगवान शिव मिले भगवान विष्णु मिले उसके बाद उनका आशीर्वाद से नारद जी के द्वारा तत्व ज्ञान भाई ब्रह्म क्या है जीव क्या है सो हम कहने वाला कौन है शिवोहम और शिवह वास्तविक में कैसे भरा है ये तत्व ज्ञान मिला नारद के द्वारा तब तो प्रचेताओं का काम बन गया ऐसे हम भी तीन साल की उम्र में कुछ कुछ चमत्कार होते दस साल की उम्र में सीधी के खेल देखे हमारा जन्म होने वाला था उसके पहले कोई सौदागर आकर झूला दे गया कि तुम्हारे घर में कोई आत्मा आने वाला है मेरे को सपना हुआ है तो भगवान ने इतना ख्याल करा जन्म के पहले ही हमारा जन्म होने वाला था तो मेरी माँ प्रार्थना करा कि अभी प्रसूति नहीं हो मैं ये दही मक्खन भी लू बाद में प्रसूति होना तो मैं तो छह हजार एकड़ जमीन जमींदारी इतना ध्यान फिर भी माँ मेरी इतनी सेवा मेरी बहुमे सब में बांट के बाद में मेरे को जन्म दिया बारह बजे तो ऐसे माँ का घर में जन्म मिलना फिर तीन साल की उम्र में चमत्कार होना दस साल की उम्र में विधि सीधी का खेल होना और फिर क्या क्या होता था काली माँ माँ काली का एहसास होता तो फिर हम घर जाते फिर तो हनुमान जी की साध में थे तो हम पेड़ पर पे चढ़ जाते महाराज हूँ भूख घटे पत्ते खाते आप तो अभी पत्ते नहीं खाते तो आप तो ऐसे ही खाली हो जो हम शुभ हम करते थे अभी चिल्लाए थे हम पहले ऐसा खूब वो ये सब हम पापड़ वेल के आए क्या क्या होता है फिर गुरु जी ने जब तत्व ज्ञान की कृपा की तो आपने सुना ना पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान आसू मल से हो गए साई आशाराम जागृत स्वप्न सुशुक्ति पेखे ब्रह्मानंद का आनंद लेते जागृत आया गया उसको जानने वाला मैं हूँ वही शिव हम स्वप्न आया गया उसको जानने वाला मैं हूं सुशुक्ति आई गई उसको जानने वाला मैं हूं काम आया गया उसको जानने वाला मैं हूँ शिव शिव हो रहा है ये वाणी जप रही है उसको जानने वाला मैं शांत आत्मा उसकी नाग आप बस दे दे दस हो गई बस दिए दास हो गई बस पांच कर्म इंद्री पांच ज्ञान इंद्री इनने आंता छोड़ दे दे दे बस दिए दस हो गई बस तो कितना भी अच्छे माहौल में रहो थोड़ा पीस मिलेगा आनंद बाद में नहीं ऐसा ज्ञान पाओ कि तुम जहां जाओ वहां तुम्हारा परमेश्वर सब देश में है परमात्मा सब काल में है परमात्मा सब वस्तु में सत्ता रूप से है उसका ज्ञान हो जाएगा तो आप जहां भी जाओगे सदा समाधि संत की हाथों पर आनंद अभी अगर एटमोस्फियर अच्छा है तो आनंद है घर गए तो दुखी नहीं हम कहीं भी जाते आनंद रहता इधर रहते तो भी आनंद जहां भी जाते आनंद आनंद अपना आत्मा है बाहर के वातावरण से आनंद तो उधारा आनंद है एटमॉस्फेयर का थोड़ा लाभ ठीक है लेकिन एटमॉस्फेयर के आधीन नहीं होना अपना सुख आप हर परिस्थिति के बाप इधर अच्छा नहीं इधर जाओ इधर अच्छा नहीं इधर जाओ तो भटक जाएगा जहां अच्छा नहीं लगे तो मेरे, मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर अवसर दवा किया कि मैं तो उनका बड़ा आभारी हूं हम जब गुरु के पास गए बाईस साल की उम्र में घर वालों ने शादी वादी करा दी तो हम तो अलग फिर उनको समझा के गए गुरु के पास तो फिर गुरुजी ने बोला जाओ फलानी जगह रहो तो वो जगह ऐसा था अब गुरुजी को भी पता नहीं था किसी ने बताया बनाया था कोई जगह का टुकड़ा एक कमरा बना दिया लिख दिया लीला साहब तो मेरे को बोला वहां रहो तो पास में तो झुपड़ पट्टी थी <laughs> अब बहुत अल्लाह गुल्ला था तो मैं तो रहता था नर्मदा किनारे शांत गुफा में तो मैं गुरु जी को चिथ्ठे लिखा तो इधर तो ऐसा है ऐसा है मेरे को तो अनुकूल नहीं पड़ेगा आप आज्ञा करो तो मैं अपनी उधर गुफा में रहू नर्बदा किनारे मिया गांव के पास भरूच के पास नरबदा किनारे गिरने का नहीं उधर नहीं जाना वही रहो फिर महीना दो महीना हुआ तो देखा तो झूपड़ वाले सारा शोर बकोर ध्यान भजन भी इतना अच्छा होता नहीं रात को कुत्ते भोंगते दिन को ये भील के और बाये बागड़ी कोम के बच्चे गालियां देते रहते वही दस्ट उड़ता है धुआं फिर गुरुजी जी को चिट्ठी लिखा कि रात को कुत्ते भोंगते दिन को बच्चे भोंगते <laughs> ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है आप आज्ञा करो तो मेरा नरमदा कुमारे एक संत का कुटिया है दत्त महाराज दत्त कुटीर तो कोरल तो फिर गुरु जी का चिट्ठी आया पंद्रह बीस दिन के बाद कुत्ते भोगते तो तुम्हारा क्या जाता है ओम ओम बोलते ऐसा क्यों नहीं सोचते और वो भील के लड़के भोगते तो वो भी आकाश में गया तुम्हारा क्या वही रहो ऐसे करके सात साल हम वही रहे तो इतना पक्का बना दिया गुरु की कृपा ने कि अब हम कहीं भी जाते तो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होता ज्यादा जहां जाओ अपनी खुशी अपना आनंद अपना ज्ञान अपना मस्त अब ये गंगा किनारे वाला, किनार तो रहने वाला नर्मदा किनारे जाएगा तो प्रॉब्लम है उड़ीसा का रहने वाला इधर आएगा तो अच्छा लगेगा उधर जाएगा तो अच्छा बुरा सब सपना है उसको जानने वाला प्रभु अपना है बास पावरफुल एक दिन तो मौत भी आएगी तो अच्छा भी छूट जाएगा बुरा भी छूट जाएगा पत्नी भी छूट जाएगी पति भी छूट जाएगा सब छूट जाएगा फिर भी जो नहीं छूटेगा वही हमारा अपना आपा है। आए सब पावरफुल ज्ञान रखना चाहिए एक दिन तो पति पत्नी का भी वियोग हो जाएगा ना शरीर का भी वियोग हो जाएगा तो ऐसे शरीर तो कई बार मिले कई बार छूट गए तो ये भी छूट जाएगा इसकी भी तैयारी रखो जो बात समझ में आती नहीं तो उसका टेंशन नहीं होता अभी लाइट चली गई तो और लाइट चली गई लेकिन सूरज डूब गया तो और नहीं कहते वो तो रोब डूब था <laughs> इतनी जरा सी लाइट ओ लाइट गई और इतना बड़ा लाइट आ चला गया तो बोले कोई नहीं है तो रोक नहीं ऐसे <laughs> ही सर हो पैदा होते जाते सुख भी आते दुख भी आते मान भी आते अपमान भी आते इसी का नाम दुनिया है खून पसीना बाता जा तान के चादर सोता जा ये नाव तो हिलती जाएगी तो हंसता जाए रोता जा तो कहते रो में फिर हंसते रहो मजा लो इसी का नाम दुनिया है अब छोटी सी कथा है भगवान कृष्ण के जीवन में बप रे एक बार जंगल में रात बिताई कृष्ण और भीम ने तो पहले पहर भीम जगेंगे चौकी करेंगे भयानक राज जंगल है दूसरे पहर श्री कृष्ण जगेंगे तो भीम गदा लेके चौकी करे चारों तरफ प्रश्न इतने में एक छोटा सा आया बोना क्यों वे भीम है भीम ने बोला क्या है डिसिप्लिन से बात कर अरे बोले तो क्या है तो भीम को गुस्सा दिला दिया जो भीम को गुस्सा होती है, वो बड़ा होता गया और धीरे धीरे धीरे भीम की बराबरी हो गया अरे भीम ने बोला क्या है बोले क्या तू क्या, क्या समझता अरे बोले तू तू मत बोल अरे नहीं तो तू क्या कर दे अरे मैं गदा मार अरे मैं गुस्सा मार अरे बोले आजा बोले आजा लग पड़े दोनों तो है महाराज भीम का तो दे घुमा घुमा के गदा पीक उठा के तो फेंक दी गई धार है ऐसा भीम को तो ऐसा बना दिया बॉक्सिंग देखे तो बात तो भीम तो अब कैसे भागे भी ठीक नहीं वो कहा भी न जाए रहा भी न जाए क्या वाह पहले इधर उधर देखा इतने में हुआ दृश्य हो गया ऐ कृष्ण अब आपका आ रहा है ऐसे करके भीम तो पड़ गए भीम तो खूब मार खाके पड़ गए चुपचाप क्या बोले आप इज्जत का श्री कृष्ण तो फिर वो आया अरे क्यों रे क्या कृष्ण ने कहा अच्छा बेटा तू आ गया बोले क्या बेटा बेटा बोलते बोले अच्छा अच्छा तो वो बोना बोना ही रहा वो कुछ भी बोले और कृष्ण बोले अच्छा बेटे अच्छा अच्छा तो वो बड़ा होने के बदले छोटा होता गया भूम को गुस्सा आया तो वो बड़ा होता गया और कृष्ण उसको जानते थे बोले अच्छा ये भी खेलते तेरा है ये भी खेला है अच्छा ये भी तेरा खेल है ऐसे करते करते प्रभात होते होते होते, होते, होते, होते मॉडल बन गया टॉय खिलौना कृष्ण मे कहा अच्छा बेटे अब आजा भेरे को भी है रख लेता हूं पीताम्बर में कृष्ण ने बांध लिया भीम को बोला कि भीम सूर्योदय होने की तैयारी है सूरज उगने के बाद उठना अपने आरोग्य आयु खुशी और बुद्धि को नुकसान पहुंचाना अत्य जानता है भीम जल्दी करो सूरज उगने के पहले उठ जाओ हाँ केशव मैं जानता तो हूं लेकिन बोले क्या हो गया भाई बोले कैसा हो किसी को बताना मत मतू आधव बहुत बुरा हाल हो गया बोले क्या हुआ बोले अजगर भी आया आदमी और क्यों रे भीम क्यों रे भीम करा तो मैं गुस्सा करू रहा बढ़ाता गया बढ़ता गया और मेरे से भी लंबा चौड़ा हो गया और फिर तो मल्ले युद्ध होगा हड्डी हड्डी चिल्ला रही है माधव कैसे कहू तुमको कि दूध और हल्दी पिलाओ कहा से लाओगे <laughs> कैसे कहू माधव कि मेरे को सो जाने दो माधव माधव कहते अच्छा तो वो फिर कहा गया बोले बस मेरा समय पूरा होते ही वो तो अदृश्य हो गया केशव अच्छा अच्छा तो फिर मैं जब चौकी करा तो फिर वही ही आया था है केशव आया था बोले फिर आपसे बेड़ा बोले मैं उसको पहचान गया था तो मैं बेड़ा नहीं उसको वो कुछ भी बोले तो मैं उसको महत्व नहीं देता था मैं हंस लेता था अच्छा <laughs> ऐसा होता है महत्व नहीं देते ना भेड़े ना भागे हम खाली उसको गुजरने दिया उसकी बातों को ध्यान देना अब सबके जीवन के लिए है ये तो फिर क्या हुआ कि वो बोलता रहे और मैं उसको महत्व न दू तो उसके बोलना निष्प्रभाव होते होते खुद भी निष्प्रभाव होता गया और जो जितना आया था उससे छोटा छोटा छोटा होते होते देख ये तो नहीं है अरे बोले वही है वही है हम इतना कैसे हो गया <laughs> बोले ये इतना कैसे हो गया <laughs> बोले ऐसे जो मन नहीं कृष्ण देगा जगत गुरु ने ऐसा मना दिया तुम तो बड़ा मना दिया था इसलिए तुम्हारा बेहाल वे बीम बोले माधो में समझा नहीं क्या है बोले यही है जगत का स्वरूप सुख को दुख को काम को क्रोध को लोभ को मोह को एक व्यक्ति में भर दो और जितना उसको महत्व दो तो वो बड़ा हो जाएगा ये बुरा है बुरा है छोरा छोरी को बोलो उनकी बुराई बढ़ जाएगी ये टेंशन है टेंशन है टेंशन बढ़ जाएगा बीमारी है बीमारी है बीमारी बढ़ जाएगी मेरे को काम है काम है काम है तो काम बढ़ जाएगा क्रोध है क्रोध है तो बढ़ जाएगा मेरे को अच्छे बुरे विचार आते बुरे ना आए तो और आ जाएंगे तो जितना इसको इम्पोर्टेंस लोगे इतना बढ़ जाएगा जितना इसको गुजर नहीं दोगे उतना ही छोटा हो जाएगा वरीलेस टेंशन लेस बी पासिंग थ्रू, ओके? सब गुजर जाएगा वेडन आना हा वो किसने देखा ना तूने ना मैंने लेकिन जब पसार होती तो महसूस होता ऐसे महसूस होता और पसार होता स्थिर नहीं है हमारा आत्मा स्थिर है हम स्थिर है शिव हम स्थिर है और भाव बदलने वाले काम आया गया सदा काम ही रह सकता है कोई बताओ सदा क्रोधी रह सकता क्या कोई दो घंटा क्रोधी रह के दिखाओ हम आपका चेला बन जाएगा बन चाहता है दो घंटे एक घंटा सतत क्रोधी नहीं रह सकता सतत काम ही आधा घंटा भी नहीं रह सकता लेकिन सतत समाहित रह सकते सतत साक्षी स्वरूप में रह सकते आप सतत है और ये असतत है आप नित्य है शिव हम और ये सब भाव आते जाते आनी जानी दुनिया फानी बाकी है अल्लाह का नाम राकाश स्वरूप तो भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज ने एक जगह पर इतनी ऊंची बात कह दी कि हम तो वशिष्ठ महाराज को खूब स्नेह पूर्व प्रणाम करते हम कहते तो वशिष्ठ जी के महाराज के वचन तो बड़े बड़े काम आए हे राम जी मेरा तुमको यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त न भ्रू मध्य में लगे न सहस्त्र सहार में लगे न कंठ में लगे न किसी वस्तु में लगे न व्यक्ति में न आकाश में सर्वत्र शिव शिवहम स्वरूप में बस यही मेरा आशीर्वाद है वो तो, तो अपने राम जी को आशीर्वाद देते लेकिन ये आशीर्वाद तो सभी के लिए ऐसा तो कोई कोई ये बात समझ पाएगा समझ जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा बात ये बात समझ गए पूर्ण पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान गुरु पूर्ण स्वन से सूति ब्रह्मा का तब से गाँव पद आए हरे मृत काम दीक्षा लेने जाते तब से नारायण जागृ स्वप्न सुसुप्ति पेख ब्रह्मानंद का आनंद लेते तो कोई भी परिस्थिति को सत्य न समझे सब गुजर जाएगा सब बीत जाएगा उसको देखने वाला परमात्मा मेरा आत्मा नित्य है जो नित्य है मैं उसका हूँ मेरा है जो नित्य है वो चेतन है जो नित्य है वो ज्ञान स्वरूप है जो नित्य हो शिव स्वरूप शिव होम स्वरूप आनंदो स्वरूप ओम शांति नया नया शराब होता ना थोड़ा तारो पीता था एक बार कुछ लोग शराब पी के सो गए तो रात को देर से बिल में से चूहे निकले तो एक बड़े चूहे ने ब्रांडी की कई बूंदे गिरी थी वो चाट ली आये चूहे की खोपड़ी की इतनी नशा चढ़ गया और दो पैर पे खड़ा हो गया मुछे ठंड ब्लाव बिल्ली की बच्ची को कहाँ रहती है चूह ने जरा से गांडी पी ली है ब्लाव बिल्ली की बच्ची को कहा रहती है <laughs> नशा चढ़ गया लेकिन पिए कर तो वही आधी आधी बोतल भी है पचा गए लेकिन चूह बेचारा दो बूंद बिल्ली की बच्ची को ये <laughs> जोक्स इस है इसमें गप है सच्ची बात होगी ऐसा कोई लगता नहीं लेकिन ऐसा होता है जो नया नया होता है ना तो फिर उछल कूद करता है मन जब बराबर भगवत रोस्पिय होता है तो शांत हो जाता है जिसको नहीं मिला वो भी शांत रहता है आज जिसको हजम हो गया वो भी शांत हो गया अगर बीच का है वो उछल कूद करता है